युक्त कर्मफल त्यवा यु तुक्त कर्मफल त्यक्वा शातिमा नैषि शांतिकुम काम कारेण अयुक् अयुक्त तो काम कारेण अयुक्त तो तो फले सक्तोंबध्यते फले सतो निबज्य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 और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है शांति नैष्ठिक युक्त कामकारेण फले सक्तो निबद्धते बड़ा सरल सहज और व्यवहार में काम लेने जैसा श्लोक है इस श्लोक से तो ऐसा लगता है कि बड़ा आसान और बड़ा सहज जीवन जीने की कला मिलती है साधु बनकर तपस्वी होकर हो संन्यासी होकर परमात्मा को पाना तो जरा जन साधारण के लिए कठिन है लेकिन ये श्लोक तो ऐसा है कि तुम जहां हो जैसे हो तुम्हारे पास जो भी है चाहे ज्यादा धन है चाहे कम धन है ज्यादा पढ़ाई है कम पढ़ाई है ज्यादा विस्तार है चाहे कम विस्तार है तुम जहां हो वहीं से ईश्वर प्राप्ति तुम्हारे लिए सुगम हो सकती है बड़ा सहज में है युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोती नैष्ठिकम योगी शांति पाते हैं एकांत गुफा में लेकिन उस एकांत गुफा की शांति में भी कृष्ण राजी नहीं हो रहे हैं कृष्ण कहते नैष्ठिकम शांति युद्ध चल रहा हो मार काट हाथी घोड़े चिंकते हों हाथी चिंखारे हों घोड़े हुकारते हो मल और योधे तरह मुँचे ऐटते और तलवार और भालों की नोक सजाते हो उस समय भी तुम शांत रह सको उस समय भी तुम्हारे जीवन की दिशा सही हो सके उस समय भी तुम्हारी बंसी बज सके भीतर के गीत गूंज सके युद्ध के मैदान में कृष्ण जैसे निश्चिंत है ऐसे संसार के इस राग द्वेश के काम क्रोध के मेरे तेरे के चाहूं और से अशांत युग में भी तुम्हारे दिल की बंसी बजती रहे ऐसा दिल भर कृष्ण तुम्हें समझाना चाहते मंदिर में जाकर पूजा करना ठीक है लेकिन तुम जहा खड़े हो वहीं मंदिर खड़ा हो जाए ये कृष्ण कला बता रहे है यज्ञ की वेदी पर धर्म संपन्न करना ही अच्छा है, सुंदर है लेकिन तुम जो कुछ कर्म कर वो यज्ञ हो जाए, ये इशारा कृष्ण दे सकते हैं तुम गिरी गुफा में जाकर समाधि करो और योग सामर्थ्य और योग सिद्धि पाओ ये अच्छा है सुंदर है लेकिन जो तुम करते हो वही योग सिद्धि का मोक्ष द्वार खोल दे ये कृष्ण का संकेत है तुम सत्य पुरुषों को खोजकर गिरी गुफाओं में महापुरुषों के चरणों में बारह बारह वर्ष झाड़ू बुहारी करके अंत शुद्ध करो फिर तत्व महापुरुष को खोजो और तत्विदि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा उपदेश ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शिना ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी को खोजकर आत्मज्ञान आत्म पाकर मुक्त हो जाओ तो अच्छा है लेकिन तुम जहाँ हो मुक्ति के गीत गूंजने लगे ये प्रश्न बता है युक्ता कर्म फलम त्यक्त वाह शांति मापनोती नैष्टिक ध्यान द्वारा जो शांति है ओ, कहीं वो कहीं को नाम जब करते हैं ज्योत निरंजन ओमकार रारंकार अथवा भूर्भुवस्व अथवा और कोई हथोड़ा वातावरण अनुकूल होता है तो शांति आती है बच्चा जरा मैं चाहे पुकार देता है शांति चली जाती कभी कभी ध्यान भजन करते वातावरण शुद्ध होता है सुबह की सुंदर मधुर हवाएं होती है कुछ प्राणायाम आदि के मन और प्राण स्वच्छ हुए थोड़ी शांति मिली लेकिन ये शांति एक दिन मिली दूसरे दिन उतनी की उतनी मिले ये जरूरी नहीं दूसरे दिन गड़बड़ भी हो सकती है और थोड़ी ज्यादा भी मिल सकती है और तीसरे दिन फिर शांति ठंड ठंड हो जाती वो नैष्टिकम शांति नहीं है वो साधन के आधीन शांति है योग के आधीन शांति भोगी की अपेक्षा हजार हजार गुना अच्छी है लेकिन कृष्ण तो एक ऐसा योग बताते हैं कि भोगी और योगी को जो सुख है उससे भी ऊंचा योग ऊंचा भोग ऐसा है कि तुम संसार का भोग भी भोगते रहो काम धंधा आदि भी करते रहो और लेन देन का ठीक से व्यवहार भी करते रहो फिर भी तुम्हारे अंतःकरण में ऐसी नैष्ठिक शांति हो कि उठत बैठत ओई उठाने कहत कबीर हम उसी ठिकाने एक फकीर ने कहा है कि नजरें बदली तो निजारे बदल गए नजर बदलने को कृष्ण कह रहे नज़रें बदली तो निजारे बदल गए किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए तुम्हारे अंदर सचमुच में ऐसी अद्भुत चेतना है तुम्हारे में ऐसी अद्भुत क्षमताएं हैं तुम्हारे में एक ऐसा अद्भुत स्वत्व है कि एक परलय तो क्या एक युद्ध तो क्या एक हजार युद्ध तो क्या महा महामारियां करोड़ करोड़ हो जाए फिर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होता ऐसे तुम अमर आत्मा हो, ऐसी तुम्हारी अमरता की शांति पाने को कृष्ण संकेत कर रहे हैं, और वो भी अर्जुन प्यारे अर्जुन को शिष्य को गुरु उपदेश दे एकांतरण में वो अलग बात है लेकिन कृष्ण तो मित्र भाव से चल यार दोस्त सुन दे जिगरी दोस्त हे सखा अर्जुन को कभी सखा कहते तो कभी अनग कहते हैं अनग पहले अध्याय में नहीं कहा दूसरे में नहीं कहा तीसरे अध्याय में अनग कहा अनग माना निष्पाप जो निष्पाप होता है वही तत्व ज्ञान को समझ सकता है और जो तत्व ज्ञान को समझता वही निष्पाप कहा जाता है पहले अध्याय में विषाद है अर्जुन को इसलिए अनग नहीं है विषाद है अग का फल है मोह का फल है विषाद दुख दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान सुनकर अर्जुन को जिज्ञासा हुई है पाप जल गए हैं निष्पाप हुआ है इसलिए तीसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को अनघ करके पुकारते हैं अनगमाना निष्पाप हम लोग सत्संग करते उसके पहले हरी नाम का ध्वनि करते ध्यान करते ताकि हमारा अंत निष्पाप हो जाए और निष्पाप हो तो हम अनग हो जाएंगे जैसे अर्जुन अनग हो और कृष्ण के गीता को युद्ध के मैदान में सुनकर उसका साक्षात्कार कर लिया ऐसे ही इस मैदान में गीता के ज्ञान का साक्षात्कार हो जाए तो आज का ही श्लोक हमें कहता की युक्त कर्म फलम त्यक्वा शांति मापनोती नैषिकम आयुक्त काम फले सक्तो फल कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंद जाता है भोजन तो कर्मयोगी भी करता है और कर्म भोगी भी करता है कपड़े तो कर्मयोगी भी पहनता है और भोगी भी पहनता है तो कृष्ण बोलते जब खाना है पीना है रहना है जीना है लेकिन खाना पीना जीना अशांति के लिए दुख के लिए तो करते नहीं तुम सब सुख के लिए करते तो आओ मेरे मित्र आओ मेरे भैया तुमको सुख कहा है वो जरा गुफा का द्वार दिखा दे तुम कर्म करो लेकिन कर्म में योग को मिला दो तो कर्म तुम्हारे सुंदर होंगे कर्म में जब फल की लोलुपता मिला देता है आदमी तो क्या होता है कि कर्म करने की जो योग्यता है उत्साह है आनंद है क्षमता है वो कुंठित हो जाती कर्म में जब फल की आसक्ति होती है तो फल की चिंता भी होती है और फल मिलेगा कैसा मिलेगा कब मिलेगा उसकी विवलता होती है इसलिए कर्म इतना सुसज्ज नहीं होता है और कर्म में जब फल की आसक्ति हट जाती है, तो कर्म करने का अपना रस आता है मजा आता है रामतीर्थ बोलते थे मूर्ख लोग कर्म के फल के इंतजारी में मर जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि कर्म करते समय जो आनंद रूपी फल प्रकट होता है वो मिलने वाले फल से भी ऊंचा है और मिलने वाले फल तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे जब पाप कर्म का फल हम नहीं चाहते तभी भी सजा तो मिलती है तुम तो पुण्य का फल तुम न चाहो तभी भी मजा मिलती मिलती और यार मिलती है फिर नाहक क्यों अपनी बेचती करना मैंने सुनी है एक भागवतकार की कथा कि राजा मंदिर में जा रहे थे तो दोनों किनारे मालन फूलों की माला लेकर खड़ी थी दोनों ने राजा साहब को पुष्पों की माला दी राजा साहब मंदिर में भगवान को चढ़ाकर कर जब लौटे पूछा कितने पैसे तो एक ने चार आने मांगे हार तो दोहा था लेकिन राजा साहब है उनके लिए कोई भारी नहीं पड़ेगी चारा राजा ने दे डाले दूसरी से पूछा तो उस महाल ने कहा कि आप तो हमारे माई बाप है आपसे हम पैसे कैसे लें ये हार जिस जमीन से है वो जमीन के आप महीपति हैं ये का है हम भी आपिके हैं राजा ने उस वक्त कुछ भी नहीं दिया लेकिन मीठी मुस्कान दी और दरबार में जाकर मंत्री को कहा कि वो मालन कहां रहती है क्या करती है उसके नाम थोड़ी जमीन जागीर और कर दो बड़ी सज्जन मालिन है उसने तो चवनी में हार बेचा लेकिन इस मालन को तो बेमाप मिला ऐसे ही तुम चवनी में जिंदगी मत बेचो राजाओं का राजा जो परमात्मा है वो तुम्हें बेमाप दे सकता है भैया यह शुक्र करके वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाते कोई अतिथि आ जाए तो उसको आदर सत्कार से अन्न वस्त्र भोजन आदि की व्यवस्था करके तुम उसके हृदय को संतुष्ट करते हो अतिथि पांच पच्चीस का ले गया लेकिन उसके हृदय में जो हृदय बैठा है वो न जाने तुमको किसके द्वारा क्या दे दे उसका हिसाब लगाना मेरे वश की बात नहीं मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने संतों के पास जाकर थोड़ा सा मार्गदर्शन लिया उनको शांति मिली या थोड़ा लाभ हुआ संतों का तो पांच मिनट गया लेकिन उनको जो लाभ हुआ वो जिंदगी भर संतों के गीत गाते रहे और अपना पूरा जीवन संतों की सेवा में लगाकर धन्यभागी हो गए नहीं तो पांच मिनट की फीस संत लेते तो क्या पांच रूपये होते दो रूपये होते और क्या होता पच्चीस रूपये होते वकीलों के लिए हमारे हृदय में इतना आदर नहीं होता है और लेने वाले डॉक्टरों के लिए हमारे हृदय में इतना आदर नहीं होता जितना किसी महापुरुष ने निष्काम भाव से कोई प्रयोग बता दिया कोई जरा मंत्र बता दिया कोई औषधि बता दी या जरा आशीर्वाद कर दिया उनके लिए निष्काम कर्म करते हैं उन महापुरुषों के लिए हमारे हृदय में जो जगह होती है वो जगह न वकील भर सकता है न डॉक्टर भर सकता है न सिपाही भर सकता है न सेठ भर सकता है कभी कभी तो माँ भी नहीं भर सकती और बाप भी नहीं भर सकता ऐसा वो बाबजी हृदय की जगह हो और बाप जी क्यों होते हैं बापजी होते हैं बाप जी की बात पर अमल करने से बापजी का बापजी का नहीं है उसकी बात पर जो अमल करते वो बाप जी हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण आज का श्लोक तुम्हे बापजी बनाने की कोशिश करेगा जय राम जी बोल दो और ये जरूरी नहीं कि लोग तुम्हे बापजी कहे ऐसे तो लोग तो भिखारी को भी कहते हैं बापजी माफ करो जाओ ऐसा बाप जी नहीं जो सच मुझ में बाप जी है ऐसा हृदय तुम्हारा बनाने का कोशिश करेगा आज का श्लोक युक्तक कर्म फलम त्यक्वा शांति माप नौती नैष्ठिकम नैश्टिक शांति जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है नैष्ठिक सदाचारी होता है प्राण जाए बरु वचन न जाए ऐसे नैष्ठिक शांति जैसे पतव्रता स्त्री पति का त्याग किसी अवस्था में नहीं करती चाहे वो दरिद्र है चाहे कंगाल है चाहे सज्जन है चाहे दुर्जन है लेकिन पत्वता स्त्री पति का त्याग नहीं करती ऐसे ही शांति तुम्हारा त्याग नहीं करती और विश्व में नैस्टिक शांति से बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती नैष्ठिक शांति की उपलब्धि के आगे विश्व में और कोई उपलब्धि हो नहीं सकती बोले महाराज भगवान मिल जाए नहीं नहीं उससे भी ऊंची चीज महाराज श्री कृष्ण मिल जाए श्री राम मिल जाए बुद्ध मिल जाए कुछ मिल जाए नैष्ठिक शांति कुछ निराली होती बुद्ध ने आनंद को कहा कि मैं अब जा रहा हूं आखिरी घड़ियां है मेरी संसार से विदा होने ये बात सुनकर आनंद रोने लगा सुबूति के चित्त में कोई शोभ नहीं हुआ आनंद ने कहा के पागल शास्ता जा रहा है सदा सदा के लिए प्रकाश देने वाले बुद्ध जा रहे हैं सदा सदा के लिए शांति दाता जा रहा है तुझे रोना नहीं आता तब सुबूति ने कहा कि मैंने उनको ऐसा पाया कि वो मेरे से कभी जा नहीं सकते मैंने उनको ऐसा निकट से देखा है और ऐसा मैं उनमें गुल मिल गया हूं कि वो मेरे को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते इसलिए मुझे रोना नहीं आता आनंद चकित हुआ बुद्ध के पास गया भन्ते मैं चालीस साल तुम्हारी हाजरी में सेवा में रहा और अभी आप विदा होते हो मुझे दुख हो रहा है अभी भी मुझे दुख और सुख की चोटें लग रही और वो सुबूति बोलता है कि बुद्ध बुद्ध कभी मेरे ओर से जान नहीं सकते बुद्ध ने कहा सुभूति मुझे ठीक से समझाए तूने अभी मेरे को समझा नहीं तू मेरे निकट नहीं रहा मेरे शरीर के निकट रहा मेरे निकट रहता तो तेरा भी रोना धोना बंद हो जाता उसने नैष्ठिक शांति पाई है लेकिन तूने थोड़ी व्यवहार शांति पाई है अब मैं जा रहा हूं तो मेरा क्या होगा उस चिंता में तेरी शांति खो गई लेकिन सुभूति की शांति खो जाए ऐसी शांति नहीं उसने बिल्कुल मेरे को ठीक से पाया है ठीक से देखा है ठीक से समझा है यू कहूं तो वो मेरे मय हो गया है और मैं उसमय हो गया हूं मेरा शरीर मिटेगा मैं नहीं मिटता हूं ऐसे ही मेरी विदा उसके शरीर से मेरे शरीर की विदा होगी लेकिन उससे मेरी विदा नहीं होगी नैष्ठिक शांति है ये नैष्ठिक शांति भगवान तुम्हारे संसार के गुड़ गोबर व्यवहार में रहकर पाने का रास्ता बता रहे कह देते कि सब छोड़ के जंगल में जाओ तब करो समाधि करो उपदेश वही दिया जाता है जो सामने वाला झेल सके और कहा वही जाता है जो सामने वाला कर सके तुम कर ना सको और हम कहें तो ये बेवकूफी और हम कहें और उसमें कोई सार ना हो तो भी बेवकूफी हम कहें उसमें सार हो और सार ऐसा हो कि तुम कर भी सको और सार भी मिले तो श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि सामने वाले कर भी सकते हैं और उनमें सारों का सार संसार के पार का परमात्मा अपने हृदय में जीते जी मरने के बाद नहीं स्वर्ग का सुख मरने के बाद वैंकुंठ की सांत्वना नहीं जीते जी वैकुंठों का वैकुठ स्वर्गों का स्वर्ग आत्मदेव का साक्षात्कार कराने की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं शांति नैष्ठिक शांति उस शांति के आगे जगत की कोई उपलब्धि ठहर नहीं सकती स्वर्ग का सुख उसके सामने सिर ऊंचा नहीं कर सकता ऐसी वो शांति है लब्धवा ज्ञानम परम शांति मची रहना जिस समय वो आत्मदेव का ज्ञान होता है परम शांति होती, होती है नैष्ठिक शांति होती और उसी समय मुक्ति ऐसा नहीं कि अभी ज्ञान हुआ अभी शांति मिली और भविष्य में मुक्ति होगी मरेंगे तब मुक्ति होगी नहीं जीते जी मुक्ति चार प्रकार की मुक्तियां मरने के बाद होती है वे सामान्य मुक्तियां हैं लेकिन जो सुपर मुक्ति है सर्वोपरि मुक्ति है वो मरने के बाद का इंतजार नहीं करती वो जीते जी मुक्ति लेकिन जो सुपर मुक्ति है सर्वोपरि मुक्ति है वो मरने के बाद का इंतजार नहीं करती वो जीते जी मुक्ति एक होती है स्वर्गीय मुक्ति अगर थोड़ा सा विस्तार करें तो पांच प्रकार की मुक्ति मरने के बाद होती है जैसे यहाँ कर्ज है चिंता है में रहते हैं, इधर रहते हैं उधर रहते हैं लेकिन कुछ अच्छे कर्म है मर गया आदमी गया स्वर्ग में शांति नो इनकम टैक्स नो सेल टैक्स नो गल ने अमथा ना लगन नो प्रॉब्लम बाबी नहीं कर पाते कारी देवी नहीं दयाते स्वर्ग मंथा काका ये स्वर्गी शांति है अच्छा दूसरी चार प्रकार की शांति होती इस लोक में जाने से जैसे भगवान कृष्ण राम नारायण के अवतारों का भजन सुमरण चिंतन करते अथवा शिव शाक्त आदि जो जिसकी उपासना पूजा करता है तो मरने के बाद उसके लोक में जाता है अगर पूजा ठीक ठीक है तो सायुज मुक्ति होती है उससे कुछ बढ़िया है तो सामीप्य मुक्ति होती है सालोक्य सयोज्य सामीप्य सारूप्य चार प्रकार की मुक्ति जैसे राजा के गाँव में रहना राजा के नगर राज्य में रहना ये सालोक्य है राजा का कुछ खास आदमी होकर रहना जैसे कारकुन आदि या कोई सलाहकार आदि होकर रहना सालो की मुक्ति इष्ट के जैसे ब्रह्म ब्रह्म का चिंतन करते हो ब्रह्म में गए भगवान नारायण का चिंतन करते हो नारायण लोक में गए शिव का चिंतन करते शिवलोक में गए सतलोक में गए जन लोक में गए तप लोक में गए सात ऊपर के लोकों में कहीं भी गए अपने अपने कर्म के अनुसार तो शाह सामीप्य सहयुज्य और सहारुप्य तो शाहलोक माना उसी लोक में सामीप्य माना उनके निकट शाहरुप्य माना उनकी करीब करीब के जैसे विशेष मंत्री हो राजा के निकट रहने वाला हो अथवा राजा का छोटा भाई हो बिल्कुल नजी माना उनकी बराबरी जैसा उत्पत्ति स्थिति पर करने का सामर्थ्य नहीं बाकी का उपभोग और जीने का ढंग उनके इष्ट के बराबरी की व्यवस्था जैसे नजीक का आदमी सेठ के साथ ही रहता है बंगले का कार का और साधनों का वैसा ही उपयोग करता है जो खास विशेष होता है इस प्रकार की पांच प्रकार की मुक्तियां तो मरने के बाद होती है एक स्वर्गीय मुक्ति दूसरी सालोक्य सामीप्य सारूप्य अवसायुज्य ये चार मुक्तियां और पांचवी स्वर्ग की ये पांचों मुक्तियां मरने के बाद होती है प्रश्न जो मुक्ति बता रहे हैं उसको कैवल्य मुक्ति बोलते सुपर कायवल्य मुक्ति मरने के बाद किसी लोक लोकांतर में अंतवाहक शरीर से जाकर फिर वहाँ भोगमय शरीर पैदा करके पंच भौतिक से रहित शरीर पैदा करके वहाँ का भोग भोग कर फिर गिरने वाली मुक्ति नहीं बता रहे है लब्धवा ज्ञानम परम शांति ऐसा की परम शांति नैष्ठिकम शांति फिर वहां से पतन नहीं होता यद गतवा निवर्तनते तद धाम परम ममा न तद भाषित सूर्यो न शशिको न पावकः यद गतवा निवर्तनते तद धाम परम ममा जहां सूरज और चंद्रमा का प्रकाश नहीं सूरज और चंद्रमा भी जहां से अग्नि भी जहां से तेज और प्रकाश लाती है वो परम प्रकाश स्वरूप जो आत्मदेव है उसका साक्षात्कार नैश्चिक शांति दिलाता है उसके साक्षात्कार में जो रुकावटें आती है वो कर्म के फल की लिप्सा है कर्म के फल की लिप्सा से आदमी की योग्यताएं कुंठित हो जाती है आज का श्लोक बताता है कि अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्ध जो आयुक्त है जिसको कर्म करने की युक्ति नहीं है जिसको कैवल्य मुक्ति पाने की युक्ति नहीं है वो कर्म के करने में बंध जाता है और जिसको कर्म करने की युक्ति है वो कैवल्य मुक्ति का अनुभव कर लेता है कर्म करते हुए भी छुट जाता है मैंने कई बार एक कहानी सुनाई कहानी कभी कल्पित भी होती है कहीं दंतथा भी होती है कभी घटित घटना भी होती है कहानी इसलिए कहता हूं कि मुझे मैंने सुनी हुई बात है शास्त्रों में नहीं किसी के द्वारा सुनी है कि जंगलों में प्राचीन काल में शिकारी लोग बंदर फसाते थे छोटे सकड़े मुंह के बर्तनों में बंदर देखे जंगल में बंदर देखे उस ढंग से सकड़े मुंह के बर्तन पहले जमीन में गाड़ देते तो फिर बंदर देखे उस ढंग से उनमें अखरोट डाल देते छुआरे डाल देते फोफे डाल देते गुड़ के टुकड़े डाल देते और फिर शिकारी छुप जाते बंदर नीचे उतरते और सकड़े मुंह के बर्तन में हाथ डालते महाराज माल भर लेते माल भर लेते तो हाथ फिट हो जाता हाथ फिट हो जाता तो वो दूसरे हाथ से धम पछाड़ करते पूछ हिलाते तीन पैर पटकते लेकिन वो मुट्ठी खोलते नहीं बाकी का सब करते यहां तक कि पूछ पटक पटक के आ, सर धूण धूण के खूब चीखते और तो क्या महाराज सिंगल और डबल दोनों कर लेते थे फिर भी वो मुट्ठी नहीं खोलते थे होता क्या था कि शिकारी आकर उनके गले में फांसा बांध देता पट्टा रस्सी, और बाद में उनके हाथ पर जोर से डांग मारता डंडा डंडा मारने पर हाथ खुल जाता हाथ यू ही खाली आ जाता लेकिन खाली हाथ आने के पहले मुक्ति होने के पहले गले में फांसा मिलता और पेट भूखा और शरीर थका रह जाता और जिंदगी भर वो बंद और फिर उठ बैठ करते रहते हैं बाबू साहब को सलाम भरते रहते हैं अगर उनमें युक्ति होती तो भले सकड़े मुंह का बर्तन है एक गुड़ का टुकड़ा उठाया दो उंगली से खा लिया पोफा उठाया माल उठा के वो सब माल पा सकते थे तृप्त हो सकते थे और निर्बंध हो सकते थे ऐसे हमारा मन रूपी बंधर संसार में यू मुठ्ठी बांधता है और छोड़ना तो जरूर पड़ता है मौत आकर फांसा डालती है और डांग मारती है शक्ति पर तो राम बोलो भाई राम झक मार के सब छोड़ के जाना पड़ता है और संसार का मजा कुछ नहीं मिलता है मजूरी मजूरी हाथ लगती है तो हम उसी बंदर के पड़ोसी ही हैं बिल्कुल उसी के बिल्कुल साथ में रहने वाला हमारा मन है तो प्रश्न हमको ऐसा देखकर दया करके उस भाव से हटाकर हमें वो युक्त बताते हैं युक्ति से मुक्ति कर्म तो करो लेकिन मुट्ठी बांध कर फल में लगो मत नहीं तो छोड़ना तो पड़ेगा जो भी फल मिला है छोड़ना पड़ेगा डांग पड़ेगी फांसा लगेगा तब छोड़ना पड़ेगा तो उसके पहले तुम पकड़ो ऐसा क्यों कि उसमें ही फंस मरो पकड़ो ही मत कि छोड़ना पड़े ऐसा मुसीबत उपयोग कर लो लेकिन पकड़ो मत शरीर का उपयोग कर लो धन का उपयोग कर लो लेकिन ये धन मेरा है शरीर मैं हूं बेटा मेरा है पत्नी पर मेरा अधिकार है पति पर मेरा अधिकार है अरे भैया तेरा तो तेरे मन पर अधिकार नहीं तो तेरे शरीर पर भी तेरा अधिकार नहीं शरीर का छपरा जब सफेद होता है तो तू इसको छपेद होने से रोक नहीं सकता काला छपरा काले बाल में से सफेद होते तो तू रोक नहीं सकता है और जवान में से बूढ़ा होता तो रोक नहीं सकता है और चिकने चपाटे चेहरे पर झुरियां पड़ने लगती है बुढ़ापे की तो रोक नहीं सकता है अंत में मर, स, मर जाता है तो तू इसको अमर नहीं बना सकता है जब शरीर तेरा नहीं तो शरीर के संबंध तेरे कब तक लेकिन न शरीर तेरा है न शरीर के संबंध तेरे पक्के हैं लेकिन जिसकी सत्ता से तेरा और मेरा दिख रहा है वो वृत्ति उस वृत्ति को जहाँ से प्रकट होते देखता है उसको देख ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाए कितना सहज है कितना सरल है अगर सहज और सरल नहीं होता तो युद्ध के मैदान में अर्जुन ऐसा नहीं कि साक्षात्कार करने के लिए आया था वो तो विषाद योग में था बिचारा और गले तक डूबा था प्रॉब्लम में गले तक प्रॉब्लम में डूबा हुआ अर्जुन जब गीता सुनकर मुक्ति का अनुभव करता है और संसार में भी सफल हो सकता है तो तुम गले तक संसार में डूबे हो और गीता अगर अमल में आ जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए इसमें क्या आश्चर्य हो भाई पहले के जमाने में राजा लोगों के पास ऐसी सुविधा नहीं थी जैसे आज के नेताओं के पास है टेलीफोन टेलीविजन है, ये वो और अखबारेटिक काम होता है सचिव है कलेक्टर है नायब कलेक्टर है फिर मामलतदार है फिर उसके नीचे और ऑफिसर है और क्षनती बुनती साफ होती खबर होती साफ को तो केवल सिग्नेचर करना होता है पहले के जमाने में तो राजे महाराजे इतना इतना ध्यान देते थे और इतने इतने उनके पास साधन सीमित होते थे छोटे मोटे साधन कोई संदेशा भेजना है तो घोड़ेसवार को भेजो टीपू सुल्तान का संदेशा ले जाना है तो घोड़ेसवार को भेजो फलाने का संदेशा ले जाना है तो फलाने को भेजो और संदेशा वाहक मर गया तो उसको पता चलते चलते तो कई दिन बीत जाते लेकिन आज का आदमी तो वे दिल्ली में क्या हुआ दो घंटे पहले बाद में पता चल जाता अरे दस मिनट में बाद में ही सीएमओ को पता चल जाता कि दिल्ली में विशेष बात क्या हुई उसी समय भी पता चल जाता है अभी अभी दूरदर्शन को खबर मिली और पूरे भारत में फैल जाती तो इस प्रकार के साधन सुविधाएं हैं है। फिर भी आज के आदमी को रुचि नहीं आत्मज्ञान को पाने के लिए इसलिए उसके लिए कठिन लग रहा है उस जमाने के राजाओं के पास साधन सामग्री नहीं होने के बाद भी छोटे छोटे जासूस के साथ व्यक्तिगत मिलते थे रामचंद्र जी एक छोटे जासूस के साथ व्यक्तिगत मिलते थे छोटे छोटे के साथ व्यक्तिगत मिलते थे और छोटे छोटे प्रॉब्लम को व्यक्तिगत सुनना पड़ता है न्याय खाता भी अपने हाथ में तो भरण तो पोषण खाता भी अपने हाथ में खोजी खाता भी अपने खात में हाथ में तो खोजी खाता भी अपने हाथ में सारे खाताओं का बोझा सिर पर होता था और उन खाताओं का दुरुपयोग नहीं करना धर्म के अनुकूल चलना और धर्म संकट आ जाए तो महापुरुषों के चरणों में जाना महापुरुषों के आश्रम की सेवा करना और महापुरुषों के चित्त को प्रसन्न रखकर दुआ मांगते रहना ये लोग भी सुधरे और भी सुधरे। और महापुरुषों के पास समय निकालकर स्वयं भी जाते तो अपनी पत्नियों को भी ले जाते थे सत्संग सुनने के लिए ऐसा नहीं कि चुनाव के दिन में कि बाप जी और आ गए महाराज हो गए तो फिर पुरसत मिलेगी तो बाप जी का दर्शन करने जाऊंगा ऐसा नहीं तो चुनाव बुनाव होता नहीं था और इतने डूबे हुए संसार के व्यवहार में फिर भी उन महान बुद्धिमान राजाओं ने ऐहिक व्यवहार करते हुए समाज को और अपने को आत्म अनुभूति के ऊंचे शिखर पर पाया राजा जनक ने ऐहिक व्यवहार करते हुए आत्म साक्षात्कार कर लिया राजा सत्यव्रत ने राजा अश्वपति ने और कई हो गए इक्शवाकू बोलगा राजा देखा कि सुबह से शाम शाम से सुबह जीवन की शाम हो जाती है और जीवन दाता मिले कब इक्श्वाकुल का राजा सत्यव्रत देखता है कि संसार के भोग भोगते भोगते तो जीवन समाप्त हो जाएगा राज पाठ यथा योग्य व्यक्तियों को संभालने के लिए देखकर एकांत में तप करने को जाता है साक्यान मुनि पधारे मुनि ने कहा की राजन तुम तप कर रहे हो मैं बड़ा प्रसन्न इतना राज वैभव सुख साहे छोड़कर तुम ध्यान भजन में ईश्वर को पाने को कटिबद्ध हो तुम वरदान मांग लो जो तुम्हें कमी हो मांग लो तुम्हारे राज्य में जो असुविधा हो वो चीज मांग लो सुविधा आदि का आशीर्वाद महाराज ये सब तो ठीक है कितनी भी सुविधा मिलेगी कितनी भी असुविधा मिलेगी आखिर तो ये तन पर सुविधा और असुविधा आकर चली जाएगी और तन पर सुविधा असुविधा आकर चली जाएगी वो तन भी सदा नहीं रहेगा तन भी जल जाएगा महाराज ये शरीर जल जाए उसके पहले मेरी आसक्ति जल जाए और मुझे मालिक परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए ऐसी प्रकाश की थी शाक्यन मुनि कहते हैं कि देखिए तुम ब्रह्म ज्ञान मांग रहे हो ब्रह्म ज्ञान ऐसी दुर्लभ चीज है ये रास्ते में नहीं पड़ी जो मांगे और दे दे तुम और कोई चीज मांग लो स्वर्गीय मुक्ति मांग लो साईजी मुक्ति का रास्ता मांग लो शाहरुखी मुक्ति का रास्ता मांग लो सालोक मुक्ति का रास्ता मांग लो और कुछ मांग लो कैवल ये मुक्ति की बात बोले महाराज ये सब मांग लू तो आपके आशीर्वाद से रास्ता मिल जाएगा ये वस्तु मिल जाएगी अंत तो गुअब फिर मुझे श्री शासन करना पड़ेगा किसी माता के गर्भ में लटकना पड़ेगा किसी पिता के शरीर से पटका जाना पड़ेगा इसलिए भगवान भो भगवान हे प्रभु सुनिए मेरा तो ये प्रार्थना है कि मुझे ऐसा उपदेश दीजिए और मुझे ऐसा प्रसाद दीजिए कि जिस प्रसाद से सारे दुख सदा के लिए निवृत्त हो जाए टेम्पर भी नहीं दो दिन दो दस दिन पच्चीस दिन पचास दिन वो तो बच्चा राजी हो जाता है चार पैसे की लॉलीपॉप का अथवा जरा से चार रूपए की प्रमोशन हो जाती तो साधारण आदमी खुश हाल हो जाता कि बाबू तुम्हारी दया थी मारू प्रमोशन थे दू आप कह बहुत हाल लेदर समझिए हमारी दया से प्रमोशन हो गया ये बहुत छोटी सी बात है हमारी दया से तो यार वो साक्षात्कार हो जाना चाहिए कि पूरा जगत छोटा दिख जाए हमारी दया नहीं है कोई हमारे पास आने वाले साहेब की दया होगी कोई दोस्त की दया होगी नारायण नारायण ना कह नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण युक्ता कर्म फलम त्यक्तवा शांति माप नौती कर्म के फल की लिप्सा जो छोड़ते हैं उनको नैष्ठिक शांति मिलती है और कर्म का फल का रस भी आता है और जो लिप्सा रखते हैं आसक्ति रखते हैं उनको कर्म के फल का स्वाद नहीं आता बोझ़ ही बोझा मिलता है अच्छा कर्म फल का त्याग करके जो नैस्टिक शांति का रास्ता चाहते हो उनमें पांच गुण अवश्य होने चाहिए और ये पांच बातें आ जाए तो उनका व्यवहार बंद भी हो जाता है और प्रारब्ध में तो जितना होगा उतना मिलके ही रहता है बेईमानी करे तो भी उतना ही टिकेगा उतना ही मिलेगा ईमानदारी करे तो पहले जरा कठिन सा लगेगा लेकिन उतना मिलेगा मिलेगा तो रसमय मिलेगा आनंद में मिलेगा उसका मतलब यह नहीं कि प्रारब्ध पर बैठ जाए हाथ पैर नहीं चलाए बिना काम किए तो तुम एक क्षण भी नहीं रह सकते हो फिर चाहे चिंतन का काम करो चाहे शरीर का काम करो युक्त करो चाहे अयुक्त करो प्रवृत्ति तो करनी पड़ती है अयुक्त आदमी अयुक्त प्रवृत्ति करके मरता है और युक्त आदमी युक्त प्रवृति करके मुक्त हो जाता है अयुक्त माना अयोग्यता से किए हुए कर्म अज्ञान से किए हुए कर्म बंधन हो जाते हैं जैसे मुठ्ठी भर ले और पचार करता है पूंछ हिलाता है बंदर हाथ हिलाता है सिर पटकता है चीखता है एक दो सब कर डालता है लेकिन उसका इतना करने पर भी बंधन नहीं जाता और दूसरा है जो आराम से एक एक लेकर युक्ति से खाता और अड़ोसी पड़ोसी को भी बांट लेता ऐसे ही जो युक्ति युक्त कर्म करता है वो अपने संपर्क में आने वाले को सुख शांति और आनंद के गुड़ के गांगड़े बांटता भी है स्वयं भी खाता है और जो अयुक्त होता है उन्हें स्वयं खाता है दूसरे को खिलाने का सौभाग्य प्राप्त करता है और फंस मारता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में काशी नरेश राज्य तो करते थे लेकिन थोड़े युक्त कर्म फलम त्यक्ता के रास्ते पर थे गीता उन्हें बहुत प्यारी थी गीता का पाठ करते गीता का पाठ करते समय इतने तन्मय हो जाते कि गीता के श्लोकों का अर्थ समझते समझते कि उनको बाह्य जगत का आकर्षण विकर्षण खींच नहीं सकता था काशी नरेश को अपेंडिक्स हो गया और अपेंडिक्स तो महाराज ऐसा रोग है कि इसमें तो दर्दी को सुंगाई जाती ही शीशी उस समय की शीशी क्या थी अनस्थिया डॉक्टरों ने कहा अनस्थिया दिया जाएगा बाद में ऑपरेशन होगा काशी नवेश ने कहा कोई जरूरत नहीं मुझे कुछ सुगने की जरूरत नहीं है मुझे भगवत गीता दे दो और तुम एपेंडिक्स का ऑपरेशन कर लो भगवत गीता पढ़ते रहे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए बड़ी मुश्किल से डॉक्टर लोग सहमत हुए की बिना अनस्थी वो दवाई सुंगाने के ऑपरेशन करना बोले तुम कर लो मुझे पीड़ा होगी मैं चीखूंगा तब तुम कर लेना कुछ अगर मैं चीखता नहीं तो तुम अपना काम करते रहना उनका ऑपरेशन का काम पूरा हो गया अपेंडिक्स आदि का जो कुछ करना पीटना था वो पूरा हो गया ताकि वहां के आ गए डॉक्टर ने कहा नरेश काम पूरा हो गया बोले अच्छा पूरा हो गया डॉक्टर चकित हुए की क्या नरेश को अभी तक कुछ पीड़ा का असर नहीं बोले पीड़ा होती शरीर को और मन शरीर से जुड़ता है तब पीड़ा की संवेदना ज्यादा लेता है और मन जब गीता में जुड़ जाता है या किसी बात में जुड़ जाता है तो उस समय सुख दुख का अनुभव नहीं होता कम होता है जैसे जिसको तुम मन को मूर्छित कर देते हो मन को मूर्छित करके दुख को भूलना एक बात है लेकिन मन को मालिक में मिलाकर दुख से लापरवाह होना ये योग युक्त होना है कर्म फल त्यक्ता जो आदमी है वो सफलता और असफलताओं के बीच भी अपने चित्त में शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है मन और प्राण ऊंचे केंद्रों में आते हैं चित्त प्रसन्न होता है अब योग्यता बढ़ती है तो संसारी फल पाने के लिए अगर योग्यता को हम खत्म करते हैं तो बंद जाते हैं और उसी योग्यता को बढ़ाते बढ़ाते संसार का कर्म तो ठीक से करते हैं लेकिन संसार की चीजों को पाकर पकड़कर सुखी होने की बेवकूफी छोड़ देते हैं तो फिर वो हमारे योग की सामर्थ्य ध्यान की सामर्थ्य सेवा की सामर्थ्य सत्य स्वरूप ईश्वर को पाने में काम आ जाती है तो इसमें पांच बातों पर ध्यान रखना पड़ता है एक तो अपने व्यवहार में स्वार्थ का त्याग हो भीतर से जितने अंश में स्वार्थ का त्याग होगा उतने अंश में तुम्हारा चित्त सुयोग्य होता जाएगा। दूसरी बात अहंकार का त्याग किसी मित्र से मिलते हो या किसी से बात करते हो तो अपना अहम बढ़ाने के लिए नहीं अहंकार मिटाने के लिए श्री रामचंद्र जी जब बात करते तो सामने वाले को मान देते और आप अमान ही रहते जो व्यवहार में अपना अहंकार दिखाने की कोशिश करता है उसका मान नहीं रहता है सुनने वाला हाँ हाँ वाह वाह कर लेता है अंदर से अपने को तोल के रख देता है कोने में अहंकार निर्मूल जो है वो आदमी जब बात करेगा तो उसकी बात में सार भी होगा और सामने वाले के चित्त में उसकी गहरी असर भी होगी तो एक पहली बात है कि व्यवहार में स्वार्थ का त्याग दूसरी बात अहंकार का त्याग और तीसरी बात सत्य का आचरण करे झूठ कपट बेईमानी से थोड़ी देर के लिए दिखता है लाभ लेकिन अंत तो गतवा दुखी दुख होता है अशांति अशांति होती क्योंकि कोई भी चीज तुम पाते हो तो जिसका कारण अशुद्ध है उस कारण अशुद्ध कारण से शुद्ध कार्य हो नहीं सकता जैसे तांबे के तारों से बुनी हुई जाल तांबे की होगी मिट्टी के लौंदे से मिट्टी के बर्तन बनेंगे और सुवर्ण से सोने के तुम तो तुम्हारा कारण अगर अशुद्ध है तो फल तुम्हारे को शुद्ध शांति वाला सुख वाला नहीं मिलेगा दिखाओ भले थोड़ी देर के लिए लाभ हो जाए लेकिन घर में कोई बीमारी कोई मुसीबत अथवा बुद्धि में कोई उल्टा निर्णय करके तुम्हारे धन को तुम्हारे सत्ता को तुम्हारे अधिकारों को तर भीतर कराने के दिन जल्दी आ जाते हैं इसीलिए आप स्वार्थ त्याग और अहंकार त्याग ये दो बात आ जाए फिर सत्य आचरण करने पर दृष्टि रखें जितना हो सके मन से कर्म से वचन से अपने चित्त में अपने अंत में अपने व्यवहार में कपट ना आए तो आपका अंत करण थोड़े ही दिन में पावन हो जाएगा और आप पर लोग भरोसा करने लगेंगे और आपके संपर्क में आकर आपकी तो उन, आपकी तो उन्नति होती है इससे आपके संपर्क में आने वालों की भी उन्नति होगी और सत्य आचरण से भगवान जल्दी रिजते हैं भक्ति ज्ञान में बरकत आती है और गीता में एक जगह आया है कि जो भक्ति का प्रचार करता है गीता के ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे प्राणों से भी प्यारा है आप भगवान के अति प्रिय हो जाएंगे जो भगवत चर्चा सुनते हैं सुनाते हैं वो भगवान के अति निकटवर्ती हो जाते उनका अंत का जल्दी भगवत रस से भगवत भाव से पावन हो जाता है तुलसीदास ने कहा जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंद्र एहि भवन समाना जिन्होंने अपने कानों के द्वारा हरि कथा नहीं सुनी तो फिर उनके कान हैं भोरिंग के भवन जैसे के दर जैसे उनके कान माने जाए जिनकी जीवा से नाम नहीं उचारा गया उनकी जीवा दादुर की जीवा के समान है तो तुम्हारा सत्याचरण और भगवत चर्चा भगवत चिंतन से तुम्हारी जीव पवित्र होगी और सत्याचरण से तुम्हारा अंत शुद्ध और पावन होगा तो शुद्ध वातावरण में से शुद्ध और अशुद्ध सब चीज को आप खींच सकते जैसे गुलाब अपना कुछ ले लेता है और मोतिया अपना ले लेता है गंध पृथ्वी में से और चंपा अपनी गंध ले, ले लेता है ऐसी तुम्हारा अंतकरण जैसा होगा विशाल वातावरण में से वैसी चीज तुम्हारी और आकर्षित होकर आएगी तुम्हारा अंतक में सच्चाई और स्नेह है तो अंतकर्ण में जो सतपुरुष हैं और स्नेह से पूर्ण है परमात्मा को पाए हुए पुरुषों के आंदोलन तुम्हारे अंत को और उन्नत करेंगे और तुम्हारे जीवन में अगर पाप ताप दगा बेमानी है तो आसुरी आंदोलन तुम्हारे अंतकर्ण में सेट होते जाएंगे तो तुम जैसा व्यवहार करते वैसा ही वातावरण तुम्हारे अंतकरण में आमंत्रित होता जाता है जैसे आदमी पानी पीता निकालता पीता निकालता थोड़ी असावधानी ती है तो पानी में जो क्षार तत्व पथरी हो जाती है कुछ स्टोरेज हो जाता है और ठीक से गाड़ी चलती है तो पथरी आदि नहीं होती है ऐसे तुम्हारे कर्म करने की गति ठीक होती है तो कर्मों के बंधन की पथरी नहीं बनती है और अगर ठीक व्यवहार नहीं होती तो कर्मों के बंधन की पथरी बन जाती जो पीड़ा देती है ये पथरी तो ऑपरेशन करके निकाली जाती लेकिन वो पथरी के ऑपरेशन के लिए चौरासी चौरासी लाख बार जन्मना और मरना पड़ता है इसलिए अपने अल्प जीवन में आदमी ऐसा काम करे ले चौरासी चौरासी लाख जन्मों के बंधन कट जाए और अल्प जीवन में ऐसा काम न करे कि हजारों हजारों जन्मों तक भटकता रहे दुखी होता रहे तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जिसको युक्त कर्म फल त्यक्तवा बनना है उसको पांच बातें ध्यान में लेनी चाहिए एक तो उत्तम व्यवहार एक तो उत्तम व्यवहार दूसरा अहंकार मेहमान को खिलाओ पिलाओ इसी से मिलो लेकिन ये भाई साहब काम में आएंगे ये साहब काम में आएंगे इस भाव से मत मिलो इस भाव से मिलोगे तो फिर वो मिलने में वो काम में आएंगे उतना नहीं आएंगे जितना निस्वार्थ भाव से मिलोगे तो काम में आएंगे तो स्वार्थ रखकर जब तुम गिगड़ी गिगड़ी करते हो तो अंदर से छोटे हो जाते हो और तुम्हारा फायदा दूसरे स्वार्थी लोग उठा लेते तुम जब निस्वार्थ होकर मिलते और व्यवहार करते हो तो वो सामने वाले के हृदय में जो हृदय स्वर बैठा है वो तुम्हारे लिए ठीक उसको मदद करने को प्रेरित कर देगा तो ये साहेब मदद में आएंगे ये साहेब काम में आएंगे फलाना काम में आएगा ठीकना काम में आएगा इस प्रकार का आकर्षण से अंत पर मलिन करके जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार का फल मधुर नहीं होता है व्यवहार करो उत्तम ढंग से स्वार्थ त्याग करके स्नेह से दूसरी बात अहंकार का त्याग तीसरी बात सत्य आचरण और चौथी बात है तुम्हारे व्यवहार में विनय विनय युक्त जो व्यवहार है वो शत्रु को भी अपना बना लेता है तो मित्र को अपना बनाने में देर कितनी और मित्रों का मित्र परमात्मा है उसको अपना बनाने में देर कितनी तो अपने व्यवहार में विनय हो वाणी में विनय हो व्यवहार में विनय हो और पांचवी बात तुम्हारे जीवन में प्रेम हो जहा प्रेम होता है ना वहां परिश्रम का ख्याल नहीं होता जैसे बच्चे अपने भाई को प्यार करती नन्हने मुन्ने आठ साल की बच्ची अपने भाई को उठाकर चार मंजिल तक ऊपर ले जाती है अरे दस मिनट पहले तो बोलती थी कि किलो एक लीटर दूध लाना मेरे से नहीं उठेगा ये छत किलो का भाई को लेकर ऊपर जाती बोले तो नहीं, नहीं, नहीं वजन नहीं क्योंकि भैया में प्रेम है जहाँ प्रेम होता है वहां बोझा नहीं लगता और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ थोड़ा सा काम भी बोझा हो जाता है तो मोह बच्चों को पालना मोह परिवार को पालना पति की सेवा करना या पत्नी को खुश रखना स्वार्थ से या मोह से तो पति पत्नी एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं लेकिन परमात्मा को प्रसन्न करने के नाते पति पति की सेवा करना और परमात्मा को प्रसन्न करने के खातिर पत्नी का पोषण करना और बच्चों में जो परमात्मा है उसकी सेवा के खातिर ऐसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे फिर हमारा सेवा करेंगे हम बुढ़े होंगे बच्चे हमको कमाके खिलाएंगे इस भाव से जो बच्चों को पोषता है तो उनके बच्चे बड़े होकर हमको ऐसा दुख देते हैं कि वो बूढ़े ताकते रह जाते कि अटली अटली मेहनत करी ना तो बैरू होते हो जो प्रेम परमात्मा से करना चाहिए था जो कर्म ईश्वर के नाते करने चाहिए थे वो कर्म तुमने स्वार्थ के नाते किए इसलिए बुढ़ापे में रोना पड़ता है जो भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए था वो भरोसा अगर पुत्रों पर रखा तो वो भरोसा जरूर गड़बड़ कर देगा तो तुम भरोसा तो भगवान पे रखो और कर्म संसार में करो कर्म करने में पांच बातों की सावधानी रखो एक तो उत्तम व्यवहार कनिष्ठ नहीं पापाचार नहीं अच्छा व्यवहार सुंदर पवित्र व्यवहार दूसरा उस व्यवहार में स्वार्थ का त्याग सेल्समैन भी अच्छी मीठी बातें करता है लेकिन स्वार्थ होता है और ये जरूरी नहीं की सेल्समैन मीठी बातें करता है तो सदा के लिए सुखी हो जाता है नहीं सदा के लिए सेल्स ही करो मिठी बातें करो लेकिन उसमें स्वार्थ न रखो तो सेल्स ही तो चलेगी एक दुकान है गोधरा बस स्टैंड के सामने वो साधक आता है छोटी सी दुकान और स्टार्ट की उसने तो हजार दो हजार के माल से और उसका व्यवहार ऐसा कि बस गुजारे भर का मिल जाए स्वार्थ नहीं एक रूपए छिया ने रोहित मिल की लग्जरी पॉपलीन ले जाता था डेढ़ रूपए देता था तो वहां पहले तो ऐसी आदत थी तमें तो दो रुपये को तो के बारह ने आलू तो छ रुपया को तो के चार रुपया आलू तो सब दुकानदार तीन गुना भाव बताते थे वही पॉपलीन बताते थे अढ़ी रुपए अढ़ी रुपए वाले खेच तान पौने दो रुपए बिकती और ये जब डेढ़ रुपए बोलते थे तो ग्राहक चले जाते थे लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे को स्वार्थ त्याग करके जीवन दिव्य करना है डेढ़ रूपया बोले घर के लेवे नहीं घूम फिर के अड़ी सवा दो तीन सुन सुन के फिर आकर डेढ़ रुपया ले जाओ फिर दूसरी बार कभी भाव पूछे नहीं क्या तो भगवान जीवा मानस वो छोटी सी दुकान में से तीस तो छोटे मोटे लड़कों को छोटी मोटी धंधे रोजगारी की लाइन मिल गई और बड़ी दुकान है और दयाल वस्त्र भंडार होलसेल रिटेल चल रहा है तो स्वार्थ त्याग में शुरुआत में आदमी ऐसा मूर्ख जैसा लगता है भोला भाला लगता है जो स्वार्थी कपटी लोगों की जो पूरी बाजार में कपटी लोग भरे हैं सब जगह उसमें एक सज्जन और स्वार्थ त्यागी आदमी दुकान लेके बैठे और पैसा इतना नहीं एक बार तो पैसा भरना था और 2000 रुपया था नहीं बकरा हुआ नहीं इज्जत जाती है तो अनजान आदमी आकर सुबह सुबह अढ़ाई हजार दे गए से आप बोले हम कहीं से भी आए तुम ले लो हमको जरूर पड़ेगी तब ले जाएंगे। खुदा खैर खेर कर और जब जरूर पड़ी तब लेने को आए उसके पहले था तो हालांकि वो तो था अरे भाई तो हिंदू था फिर भी भगवान न जाने किस वक्त किस द्वारा तुम्हारी किश्ती को चलाने के लिए सहयोग दे दे दिला दे तो तुम्हारे जब बदलते न तो नजारे भी बदलते हैं निजारे बदले तो नजरें बदली तो निजारे बदलेंगे किस रुख बदलेगी तो किनारे बदलेंगे तो हमारी जो स्वार्थमय बुद्धि वृत्ती है उसमें निस्वार्थता आ जाए किस रुख बदले तो निजारे बदल जाएंगे जो दुख पीड़ा मुसीबत अशांति प्रॉब्लम और टेंशन में हम मरे जा रहे हैं वो सुख शांति निर्भीकता आनंद और यहाँ भी सुखी परलोक में भी सुखी ये मार्ग मिल जाएगा तो ये पांच बातें फिर से कहता हूँ उत्तम व्यवहार स्वार्थ त्याग दूसरी बात अहंता का त्याग तीसरी बात सत्य आचरण चौथी बात विनय और पांचवी बात प्रेम तुलसीदास जी ने कहा परहित हित धर्म नहीं भाई पर पीड़न सम नहीं अधमाई परहित बस जिनके मन माही तिनको जग कछु दुर्लभ ना जिनके चित्त में दूसरों की भलाई छुपी है और जो दूसरों की भलाई के लिए सब काम करते हैं उनके लिए जगत में दुर्लभ कुछ भी नहीं होता है ऐसी चीजें भी दुर्लभ नहीं होती और भगवान भी उनके लिए दुर्लभ नहीं होता है पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर कबीर ने कहा यह तनविस की बेलरी गुरु अमृत की खान सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान वो सतगुरु तत्व आत्मदेव आपको मिल सकता है चालू व्यवहार में जैसे तुलाधार को तो चालू व्यवहार में ये पांच बातें आ जाए तो अंतरकरण शुद्ध होगा शुद्ध अंतकरण वाला बैठेगा तो ध्यान जल्दी लगेगा ज्ञान की बात जल्दी समझ में आएगी महापुरुषों को पहचानने की बुद्धि मिल जाएगी महापुरुषों के उपदेश को झेलने की बुद्धि मिल जाएगी बुद्ध के साथ आनंद भी रहता था सुभूति भी रहता था लेकिन सुभूति को बुद्ध इतने सारे मिल गए हैं कि सुबूति बुद्ध के विदाय पर भी सुबूति को भय नहीं है खतरा नहीं है क्योंकि बुद्ध को ऐसा पा लिया कि बुद्ध कभी जा नहीं सकते लेकिन आनंद ने ऐसा नहीं पाया कि बुद्ध कभी जा नहीं सकते आनंद ने बाहर बाहर से पाया था और सुभूति ने बुद्ध को बाहर और भीतर दोनों ढंग से अच्छे ढंग से पाया था तो आप भी परमात्मा को बहार बार से तो मंदिर में पाते हो बहार बार से तो आरती के वक्त भगवान के निकट होते हो लेकिन भीतर से भगवान के निकट अगर एक बार हो जाओ तो फिर वियोग नहीं होता है बाहर से हजार बार भगवान के साथ मिलो शाकुनी मिलता था श्री कृष्ण को दुर्योधन मिलता था श्री कृष्ण को और ग्वाला पुकारता था राम जी को सुपंखा भी मिली थी तो मैंने अर्ज किया था कि ये जो शास्वत शांति है नैष्टिकम शांति है वो भगवत दर्शन तो पाप आत्माओं को भी हो जाता है अनजाने में जैसे शाकुनि को भगवत दर्शन हुआ था दुर्योधन को हुआ था लेकिन ये पांच बातों से अपने व्यवहार को सजाया नहीं तो वैसे के वैसे रह गए और जिन्होंने पांच बातों से व्यवहारों को अनजाने में भी पांच बातें जिनके व्यवहार में थी उन्होंने भगवान के दर्शन से बहुत कुछ पा लिया शबरी में प्रेम था भगवान के दीदार से शबरी ने ऐसी यात्रा की कि सारी यात्राओं का फल मिल गया मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाली वो अबला अब उसके व्यवहार में निष्कामता थी उसके व्यवहार में प्रेम था उसके व्यवहार में विनय था और राम जी एक बार मिले सुरपंखा को भी राम जी मिले और शबरी को भी राम जी मिले बताओ सुरपंखा ने कुछ नहीं पाया नाक कान कटाकर नकपट्टी हो गई और शबरी ने ऐसा पाया कि साधु संतों की जीवा पर शबरी का नाम आदर से लिया जाता है सरोवर शबरी बैठी सरोवर ओली बैठी ने धरे का ध्यान राम राम रटता शबरी बैठा है जिसका व्यवहार शुद्ध होता है ना उसको सत्संग में रुचि होती है जिसका पुण्य जोर होता है व्यवहार शुद्ध होता है व्यवहार में पांच बातें होती है वो सत्संग के बिना रह नहीं सकेगा सब पुरुषों का आदर किए बिना रहा नहीं जाएगा उसमें जैसे सती सावित्री बाप ने तो क्रुद्ध होकर एक भील के साथ बिहार दी और भील वास में रहती थी झोपड़ी में देव ऋषि नारद पसार हुए तो कई भी लड़ बोलते थे वो बावो आयो बायो ऐसा करके मशकड़ी करते थे लेकिन सावित्री तो आदर्श है नारद जी को प्रणाम करते नारद जी कि देवी तेरा व्यवहार तो कुछ बड़ घराने की बुद्धिमान महिला जैसा है बातचीत करते हुए पता चला कि पिता ने गुस्से गुस्से में लक्ड हार के साथ शादी करा दी नारद जी ने देखा लकड़ हार कौन है कि सत्यवान हा सावित्री को मंत्र दिया बिलवास में रहने वाले और लकड़ी करके गुजारा करने वाला हो बचपन से बिलों के वातावरण में पलने वाला सत्यवान समय पाकर ऐसा जीवन चमका के सती सावित्री होकर अभी सुप्रसिद्ध है तो आपके व्यवहार से ही आपका भविष्य बनता है और व्यवहार करने के पहले मशीन को काम दिया जाता है मनुष्य को ज्ञान दिया जाता है व्यवहार के पहले अगर गीता का ज्ञान मिल जाए और फिर व्यवहार में लगे तो बेड़ा पार हो जाता है अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला और बाद में युद्ध में लगा है तो युद्ध जैसे घोर कर्म में भी अर्जुन सफल हुआ है और आदरणीय हो गया नहीं तो जो युद्ध करे लड़ाई करे अपने कुटुंबियों को बड़ों बड़ों को जिनकी गोद में खेला है जिनसे सीखा है पढ़ा है उनकी हत्या करनी पड़ती है कि अर्जुन विवश है धर्म युद्ध करना पड़ता है फल आसक्ति नहीं है तक कर्म फल कर्म फल को छोड़ दिया है जो होगा निष्काम भाव से युद्ध निष्काम भाव से जब युद्ध हो सकता है तो निष्काम भाव से तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं हो सकती की बाबा जी नौकरी करेंगे तो पगार तो लेंगे पगार तो जरूर लो लेकिन ये पगार लेकर मेरे को मजा नहीं लेना है पगार लेकर ये जो मेरे इर्द गिर्द भगवान ने जवाबदारी सौंपी उसको निभाना है जिनको खिलाना है वो बड़े होकर मेरे को खिलाए जिनको पोषना है वो मेरे को पोषे इस स्वार्थ से नहीं और कभी कभी पड़ोसी का बच्चा अपने बच्चे से जरा ज्यादा जरूरतमंद है तो वहां भी हाथ चला जाएगा सेवा के लिए हृदय तो में जो आनंद आएगा शांति आएगी वो कुटुंबियों के मोह माया से आक्रांत जीवन से वो आनंद नहीं आएगा जितना हृदय विशाल करके आनंद पा सकोगे जितना जितना व्यवहार में स्वार्थ त्याग होगा हृदय की विशालता होगी उतना उतना अंत शुद्ध होगा और परमात्मा रस से पूर्ण होने लगेगा एक पुरुषोत्तम नाम के भगवान के भक्त हो गए हकीकत में वो पुरुषोत्तम दास जी साधारण कुटुंब में जन्मे थे और बचपन में माँ बाप विदा हो गए थे गंगा तट पर गांव देवपुरी उसमें पुरुषोत्तम दास जी महाराज एक बहुत उच्च कोटि के संत हो गए उनका बाल्यकाल तो महाराज ऐसा गुजरा कि थोड़े तीन चार वर्ष की उम्र में पिता चले गए छठे वर्ष में मां चले गए अब दीदी ने उनको पाला पोषा दीदी भगवान की भक्त थी और सत्संग में जाया करती थी तो उस बालक पुरुषोत्तम को सत्संग में ले गए और सत्संग का रंग बचपन में जब लग जाता है ना तो बड़ी गहरी असर करता है तो दीदी ने उनको राम नाम में प्रीति सिखा दी और व्यवहार की शुद्धि इन पांच बातों के छोटे मोटे संस्कार डाल दिए महाराज वो पुरुषोत्तम बच्चे पुरुषोत्तम में तो भक्ति का ऐसा कुछ रंग जमा कि पांच वर्ष छह वर्ष की उम्र में माँ बाप तो चले गए लेकिन ऐसे माँ बाप का शरण मिल गया जो कभी न जाए तो उनको नवरस फीके हो गए नवरस कौन से हैं कि श्रृंगार रस हास्य रस करुण रस वीर रस रौद्र रस भयानक रस विभि रस अद्भुत रस और संसारिक शांति का रस ये सारे नौ के नवरस उनके लिए फीके हो गए षडरस नौरस दोनों फीके हो गए षडरस कौन से होते हैं कि कटु तिक्षण, मधुर काषाय अम्ल और लवण इस प्रकार के नौ और छ पंद्रह के पन्द्रह जगत के रस फीके हो गए ऐसा उनके चित्र में राम रस प्रकट होने लगा और इस प्रकार राम रस में वो जीते थे धंधा व्यवहार जो कुछ छोटा मोटा आता था काम तो करते थे लेकिन चित्र राम रस से भरा रहता था बारह वर्ष इस प्रकार उनका चित्र रहा महाराज फिर तो वो देहास से पार हो गए बाहर का काम धंधा छुट गया जो आत्म तृप्त होते है तस् कार्य न विद्य आत्मरति रे वचन जिसको आत्मरति होती है आत्म होती है, उसके लिए फिर संसार का कार्य कर संसार का बोझ अपने आप छूट जाता है ऐसे ही उस संत के जीवन में संसार जीवन जीने वाले पुरुषोत्तम दास महाराज हो गए दीदी के संग से गंगा तट पर उस गांव में लोगों को जब पता चला कि इनका मधुर व्यवहार और उनका सानिध्य से इतना सुख शांति मिलता है, तो लोग धीरे धीरे उनके पास कथा श्रवण को आते थे रामायण लेकर कभी बैठ गए कभी कोई संत महापुरुष का पुस्तक लेकर बैठ गए तो पुस्तक या ग्रंथ तो होता था धार्मिक लेकिन धर्म अंदर से प्रकट होता था धर्म अंदर से जब प्रकट होता है ना तो उसमें बड़ी मधुरता होती है धर्म क्या है कि जिससे अपना और दूसरे का इस लोक और परलोक में श्रेय हो वही धर्म है अपना और दूसरों का इस लोक और परलोक में कल्याण हो वह धर्म है ऐसा धर्माचरण आचरण पुरुषोत्तम दास के व्यवहार में और वाणी में था धीरे धीरे लोग उनके पांच पचीस से पचास सौ दो सौ ऐसे बढ़ते गए देर सबेर वो पुरुषोत्तम दास महाराज एक संत के नाम से सुप्रसिद्ध हुए पुरुषोत्तम दास महाराज पांच वर्ष तक लोक संपर्क में रहे और फिर अंत में देखा कि ये प्राण पखेरू उड़ने वाले हैं उस समय उन्होंने प्राणायाम करके परमात्मा ध्यान किया और उनकी तालुमे से प्राण पखेरु ईश्वर तत्व में समा गए उनका नश्वर शरीर संसार में जैसे विधि होती ऐसे हो गया और शाश्वत उनका अंत भाग शरीर परमात्मा में मिल गया कहने का तात्पर्य है कि जिसके जीवन में ये पांच बातें आ जाती है अथवा जिसके जीवन में भगवत रस आने लगता है तो ये पांच बातें अपने आप उनके व्यवहार से टपकने लगती है वो आदमी संसार का व्यवहार करते हुए भी परम पद को पा लेता है उत्तम मनुष्य वह है की उत्तम व्यवहार और उत्तम विचार और उत्तम संग करके जीवन का निर्वाह करते हैं। उत्तम मनुष्यों का काम है कि कोई काम करते हैं तो आगे पीछे विचार करके हाथ में लेते हैं और फिर प्राण जाए लेकिन उस कर्म को छोड़ते नहीं जब तक उस कर्म में पूर्णता ना आए मध्यम आदमी ऐसे होते कि अच्छा काम लेते तो हैं, थोड़ा विघ्न आ जाए तो ध्यान भजन छोड़ दिया थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आए तो सत्संग वत्संग छोड़ दिया और कनिष्ठ अधम आदमी ऐसे होते हैं की अच्छे काम के तरफ चलते ही नहीं और चलते हैं तो दिखावे भर को चलते हैं, तो अधम आदमी इस रास्ते चलता नहीं चलता है तो दिखावे भर का मध्यम आदमी चलता है और विघ्न आता है तो भाग खड़ा होता है लेकिन उत्तम आदमी हजार हजार विघ्न आ जाए फिर भी नहीं छोटा अंत तो गतवा उत्तम पद को पा लेता है उत्तम में उत्तम पद है शाश्वत शांति नैष्टिक अनुशांति तो तुम जो कुछ करो तो काम करने के पहले आराम होता है काम करने के बाद भी आराम होता है तो काम ऐसा करो कि तुम्हारे चित्त में राम का आराम प्रकट होने लग जाए चित्त को जांचो अपने चित में अशांति तो नहीं आ रही है भय तो नहीं आ रहा है, क्रोध तो नहीं आ रहा है और जब क्रोध भय, आए तो देख लेना कहीं न कहीं गड़बड़ है कहीं न कहीं स्वार्थ है हरी कथा मीठी नहीं लगती सत्संग मीठा नहीं लगता है तो कहीं न कहीं स्वार्थ खटपट कर रहा है कहीं न कहीं पुण्यों की कमी है इसलिए कुदाकुद करा रहे तो अपने मन को अपने बुद्धि को जांचते रहेंगे तो जल्दी स्वच्छ होंगे और संसार में और ईश्वर के रास्ते दोनों रास्ते आदमी सफल होता है कभी कभी कोई आदमी दोनों हाथ से सिर खुजलाते हैं दोनों हाथ से सिर नहीं खुजलाना चाहिए और जूठे हाथ से तो सिर को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए नहीं तो बुद्धि मंद होती है जूठे हाथ से बच्चे भी सिर को हाथ में लगाए ऐसी सीख देनी चाहिए उनको नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण